नावतु तह नौ भुनक्तु सह वीर्य कर्वावहै तमस्तो में कोई शंका है, किसी भी प्रकार उदा पाणिनीय शिक्षा पढाता हा बोलि क्या शंका है आप आ, बता रहे थे कि भाष्यकार बाश, है आ, उस आ, जी का उच्चे आप भीक्षित उच्चैर उदात्तः ऊर्ध्व निष्पन्नो अच उदा विचारा लिया था में लिया लेशे का प्रश्न बे महाभाष्य प्रदीपभाष्योलि पले उच्चैः षष्टि निर्दिष्टम् इति नीचे अधिकारण ीचैरित्येते इति अत्रानुवृत्तौ सत्यामयत्वो भवति उच्चैः स्थान उपलभ्यमान उदात्तसंज्ञः च अजः स्थान इति अनु, अनु त्या अपि कथं परिभाषा प्रक्लिप्तनुवृत्तय प्रकृतसूत्रेषु अपेक्षितसम्यकसमर्थत्वेऽपि स्वरोच एव स्थाने इत्यत्र एव महानाभावागताः उच्चैरिति सङ्घी समर्पणस्य सिद्धे सिद्धेरिति भावः ताने उच्चे, उच्चे उपलब्धमान इति अन्वयः उपलब इसमें सौ यस्मे भट्टोजिदीक्षितभाष्यके व्याख्याने विरु नहीं नहीं देखते मैं विरुद्धता प्रदीप की पढ़ रहा मैं बोल रहा हूं महाभासे क्या? महाभासे मैं का पड्रह महाभाष्य महाभारत उदार उच्च उदा व्याख्या है वो कर रहा है ना जी मैं भी मैलप्रदीप का को अभि ये ये निकाल यहाँ पर यहा है, है। उदा लक्षण सिद्धान्त बालोरमा है उसी में जाना है है है और आ, भी है कि आ, न नाद धर्म विशेष बता रहे थे वो नाद धर्म विशेषता है विशेषता नहीं है। हाँ हाँ तो वही मतलब नाद धर्म तो वो नाद मैं ध्वनि जो है न उस ध्वनि का धर्म है में है। जो चलाने की बात है तो ना कि ये, ना ये, ये, ये।, जो ये कह रहे हैं भट्टो जी देखी जो कह रहे हैं तो यहाँ तक उचित है ये प्राच्य व्याकरण प्राच्य व्याकरण मुझे निकालने दीजिए प्राच्य व्याकरण में मे अष्टाध्यायीयट नागेश ने बता महाभाष्यहाभाष्य का ये किस में है ये जोशी बुक है जोषी बुक् मेरे पास जो डाउनलोड जो महाभास मेरे पास जो प्रदीप का है वो अभी समय लगेगा होने में ठीक है कोई बात नहीं उचित पर यह वो जो कर रहे है की तालवादेश स्थानेश उदास यही है न जी हाँ जी तो मया अर्थवादिभागेसु स्थाने स्थान को समग कि गण्ठ ताल मूर्धा दात इत्यादि है, है स्थाने क्या भटोज दीक्षित कल्पना करको भाग कि सम भग कि आधार तो हम न, नहीं देखते हैं। कहीं भी नहीं देखते हाउ ये एक काल्पनिक ही है न जी कल्पना ही है न जी कल्पना ये, कल्पना ये, ये तो ध्वनि विशेष है नाद नाद विशेष है नाद यहां पर उदात्त अनुदात स्वरित ये अचका गुण है और अचका गुण होने के कारण ध्वनि में ये लोच लाने की बात है में, में लाने की बात है वो ला बै भीक्षित जो किया है कि को समान भाग किया और समान भाग में दो भाग किले अर्थात् ऊपर वे भागे आगे वे भाग आगरले वे भाग पले वे ऊपरले करपरले वे भाग से निष्पन्न अच है और उसको उन्होंने जो है कहा तो तो ये ये ये कहां तक ठीक है है हमारी समझ में ये आता है कि मे आवा यदि ध्वनि के तो प्रमाणी शिक्षा में है ना परन्तु मैं ये कह रहा हूँ की पाननीय शिक्षा का हमने जो है और महाभार भी महाभारत का भी सूत्र है अष्टाध्याय में या। ये जो है रुदाता रुदात रुदात जो है एक दो उन्तीस है तो महाभाष्य मे जो उदात्त का लक्षण बताया कि उदा कते है आयामो दारुण्य मनुता कस्य उच्चाणि शब्दस्य ऐसा महाभाष्यकार कहते है जिके उच्चारण मे शरीर मे कठोरता जाए कंठ जो है समृद्ध हो जाए और स्वर में रुक्षता हो जाए उसको कहते हैं उदात्त तो ये तो जब ध्वनि में इस तरीके की बात होती है तब शरीर में कठोरता या ध्वा, ध्वा, वो फिर रुक्षता आ जाएगी कंठ सिक, सिकुड़ जाएगा इस, इस तरीके बा ते का भाग में बाट दो वाले वाले भाग से और वाले भाग से करेंगे करेंगे. और यह यह तक मतलब है? तो भागे उदा निर्हि नी पटता हमने पता कि है हमारा रहा है। प्रदीप का महु अ्याख्याकार है, है।, है।, है।, है।, है महाभारत के व्याख्याकार हैन्य सङ्गति लि है जि आको पढाते है व्याख्याले हो हम यदि तुम कल्पना कीजिए की आपको पढ़ा रहा है, इसमें कल्पना तो है ही नहीं बाल मनोरमा में उच्च उदात नाद धर्म विशेष है उच्चम न यह विवक्षितम वो ठीक है वहाँ पर उच्च न विवक्षित मैंने उच्च यहां पर जोर ऐसी बोलना ये विवक्षित नहीं है वहां पर जो है उत, ये जो है नाद धर्व विशेष है ध्वनि धर्व विशेष की बात एक शब्द बाल एकदम ठीक कह रहा उसको है उसको ठीक मतलब जो है हालांकि उन्होंने बाल मरमा कारण जो है वो सिद्धांत कौमदी की संगति लगाने की प्रयास करता है परंतु ये जो बात कर रहा है की ये बात तो पहले भी मैंने कहा था कि यहां पर उच्च ही मैने जोड़ से बोलना ये अर्थ नहीं है आप बोल रहे थे मोला यदि से बोलने के तु यज्ञ प्रमाणक् निगत विशेष जप कि प्रकार मा जप प्रश्न उपांशु उच्चार्य उपांशु में मैंने यदि मान लो उच्च को यदि हम कहेंगे उदात जोर से बोलने का नाम यदि उदात कहेंगे तो बाल कहते हैं की उपांशु में अव्याप्ति अभ्या, अभ्या, हो जाएगा मैंने अव्याप्ति दोष ग्रसित हो गया मैंने ये जो है उसमें व्याप्त नहीं हो पाया ये, ये कहना चाहते इधर तो आ, आ, आप जो बोल रहे थे वही ये भी कह रहे हैं किन् उच्च शब्द है शक्ति शक्तिप्रधान वर्तते सिद्धान्त हट जो है आगे वो अपने से हट गए। आगे जो है अधिकर सिद्धान्त व्याख्या विशेष है और यहां पर उच्च का मतलब उच्च का मतलब जोर से बोलना अर्थ नहीं है यदि ऐसा कहेंगे तो उपांशु में इसकी अव्याप्ति हो जाएगी यहां तक उन्होंने ठीक कहा और उपांशु ही क्यों तीन प्रकार के जप होते हैं मानसिक जो जप है उसमें भी अव्याप्ति हो, हो जाएगी तो इसीलिए उपांशु में भी अव्याप्ति हो जाएगी और उसमें भी मानसिक में भी अव्याप्ति हो जाएगी इसीलिए जोर से बोलने का नाम उदात नहीं जोर से बोलने का नाम उदात नहीं है, है। एकदम यहां तक ठीक है आगे तो इसलिए अब वो उन्होंने कहा ऊर्ध भाग्य निष्पन्नो तो बोल रहे यहाँ पर अधिकरण प्रधान है इसलिए ऊर्ध भाग्य ऐसा अर्थ लिया वो फिर उनकी संगति लगा रहे हैं वो सिद्धांत की संगति लगा रहे हैं हम उससे आगे की बढ़ने का मान स्वतंत्र बुद्धि होकर के फिर विचार करने की बात कर रहे हैं कि हम तालून होने जो कहा है कि सभागे की तालवादीशा तालवादी को समान भाग किया पहले तो ये कल्पना से किया आपकी आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर मिलता है ऊर्ध अवय अवय अवेक्षायाल कंटादी पर्ण व्यति-स्थान तो अवय अर्थ में ले लिया ना जी ये आ, उसको तालवादी जो अवयव है उसका उर्ध भाग से क्या ले रहे हैं तालवादी तो स्थान तो में ही जो समान भाग है उस समान भाग में जो ऊपर वाले भाग है ऊर्ध वाले भाग है ये बातें कह रहे है न जी आ, तो ये कहाँ तक उचित है ये नाद धर्म विशेष इसमें लोच लाने की बात है वाणी में ध्वनि में तो इसमें ऊर्ध और अधा ये अधर्ध का मतलब बस ऊर्धा उच्च ही उच्च का मतलब यही हुआ कि यदि आपके अंदर जो उत्साह तालवादी स्थानों में जो ऊर्ध का मतलब यही हुआ की उत्साह के साथ जो आप बोलते हैं उसमें क्योंकि उसमें शरीर जब कड़ापन आ जाएगा ये हो जाएगा तो जब हमारे अंदर उत्साह होता है देखिये जितने भी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं जितने भी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं वह सभी उदात्त में बोले जाते हैं और जितने भी जितने भी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द है वो सब उदात्त में बोले जाते थोड़ा सा रुक जाइए जी आये हुए जी भी आय कल्जी सुना भी हैके ओके भाजि वेरि गुडि गुड जी, जी। आएंगे पता नहीं <laughs> अवश्य वापस वापस आएंगे आएंगे अवश्य <laughs> जी कोई आ गया है तो वाचार्यवश्य वाचार्यो नगि बील्क बैक ले क्लास तो हो आ, नहीं हो पाएगा। आज फिर आप जी। आ, और मैंने याद <laughs> so, <laughs> मैं नहीं किया है.. नया अन्य अल्लाजी प्रोबल नो हा जोश भराग्री हि छट्टी स्पेशलि लास् I'm I'm fine too. Oh, koi bhi koi hai. I'm fine too. too. too, But most likely, I I think, uh, if we We propose propose that, then Acharya Ji ji will propose a test test <laughs> in the the new year, I guess. Uh, ko free free time uh, time uh, okay. time have to give him some some so he can spend some time with the family also. यो भल्लाजी ये कि हम आचार्य जी को बिङ्ग् दे आचार्य है हैारा पडता संस्कृत बिना बोगे ले स्टडी होर इच्छा या bramh is right yaar absolutely right in fact you know uh, periodically he should take rest i think from all his activities basically not only asar di but all the other thing that he teaches i think he is involved in a lot of activities let me know all we should give him some rest too, you, know? Just, you know yeah yeah uh, I am, absolutely i think his transcirculars from uh, houston it comes uh, uh they are going to take one month break from december 15 to january 15 acha acha acha so that to vision market one one who is going to break get one one to break from sanskrit class oh they are getting one one break yep oh But okay so that people can go to india who wants to go to india and you know come back later uh, I see. So they don't miss okay. anything okay uh -huh. so balla ji jo aap jo class lete hain is it different from the kind of class that uh, i take uh, with acharya ji uh, who have been taking this class for like 2 3 years Oh, to three to years, okay. Or oh, you mean Sat Satyat Prakash class? class. No, class. No no no. No. no, no, no. They are talking talking about Sanskrit Sanskrit He is is is is is from Houston. There There there there, some other organization that offers a Arya Samaj in Houston, And there is <coughs> over there, Dr. Suryananda. In recording है Oh, uh, not good... the that लास्ट् हेलिङ्गमे they mm -hmm. are following that book and uh, we are going with that book no okay. i right. uh, actually before their acharya ji came uh, our acharya ji hindi se uh, doctor um, uh, our own acharya ved shrimi ji also taught from that book like uh, maybe i don't know 2 3 months and when as as their as own as as as acharya as came then this is okay we need to have uh, give a chance to our own acharya ji to teach us mm hmm hmm acha acha okay, okay. But I think the Veer Sharma ji is not following the book I think he is his following his own uh, notes or something isn't it in no, the Sanskrit class or no no no that's not true Sanskrit class jo hai usme we are sort of following shiksha sarani i don't know if you have seen that book or not no i have not seen that shiksha sarani am you know am I... yeah, you so that's that the book uh, we are following uh, yeah yeah so i started late uh, rest of the students started early so i started when they came started talking about kriya i and before they had talked about sangya and vibhakti and stuff so i missed out that part do you have that book collegi badi i have it on my yeah electronic version yes can you send it to me i just want to take a look how it looks okay badi so after the class maybe tomorrow badi i will send it to you okay um, can you send that fine. to me also namaste on points नमस्ते जी। नमस्ते कोई आ गए थे घर पर जी चलिए जी तो ये जो है कुछ इस पर आपने कैयट का बताया है न जी व्याण महापाष्य में आ, का जो है आ, निकल तो है। गया भी आ, है। तो यहां पर देखिये उच्च उदाता नीचे जो यहाँ पर कैयत जो है उच्ची निर्दिष्टि उच्च नीचे अवज ये अधिकरण शक्ति प्रधान है ये कहना चाह रहे हैं मैंने उच्च और नीचे ही ये जो है अधिकरण शक्ति प्रधान है तथा अच्छी अनुवृत्त अचह की अनुत्ति आ रही है सत्या उच्च ही स्थान उपलब्ध मान उदास बोल रहे है की यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो प्रदीप जी कहना चाह रहे हैं कि उच्चे ही ये जो है अधिकरण शक्ति प्रधान है अधिकरण वाला है और वहां पर जो है ऊपर से अचह के अनुवृत्ति आ रही है उलो अचह की अनुवृत्ति आ रही है और अनुवृत्ति होने पर क्या अर्थ होता है उच्च स्थाने उपलभ्य मान उदात संजय अचह अच स्थान इति मने उच्च स्थान में उपलब्ध है न ध्वनि किधर से उत्पन्न हो रहा है वो स्थान है कंटोधि हाँ ये नहीं ये जो कह रहे हैं भट्टोज दीक्षित जो कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं हाँ जी भट्टोज दीक्षित जो कह रहे है वह ये, ये भी वही कह रहे है तो भट्टोज दीक्षित का इनका एक ही विचार है कोई ऐसी बात नहीं है उच्च ही का मतलब उच्च देशे मन उच्च स्थान में तो उच्च देश का मतलब यहां पर यह भट्टुज दीक्षित ने जो किया वो एक तालवादी तालवादी स्थानों में ऊर्द्व भाग में जो निष्पन्न अच्छ है तो अधिकरण शक्ति प्रधान करके ही किया परंतु मेरा कहना यह है कि अधिकरण शक्ति प्रधान भले ही हो परंतु यहाँ पर यदि उर... का मतलब यदि आ, ये जो बाद उच्च मि बाल मरुमानि विशेष है तो वह नाद ध्वनि विशेषर शक्ति प्रधान यदिगे तु वद ध्वनि विशेष न होकर स्थान विशेष पहला जो कह रहे हैं कि ये यहाँ पर नाद ध्वनि विशेष है उदात जो हो गया नाद ध्वनि विशेष तो नाद ध्वनि विशेष है तो यहाँ पर उच्च का उच्च स्थान विशेष अर्थ हो गया अधिकरण शक्ति हो गया प्रधान और उच्च का अर्थवा ऊर्धाग या ऊर्धेश या ऊर्ध भाग जो भी कहे तो ऊर्ध भाग में तो यहां पर तो कल्पना ही किया है भट्टो जी दीक्षित ने की तालवादी समान भाग करो उसमें पाले उपरले वाला भाग उसको ऊर्द भाग मान लो आगे वाले को नीचे मान लो फिर उध भाग में निष्पक्ष अच्छे उदात होता है यह जो कहा मेरा कहना है कि यहां यह नहीं होना चाहिए प्रश्न ये है आचार्य जी आम, आम समझ में में आ रहे हैं अभी इधर आप जो महे ऐस, अन, है अहे लक्षणं आयामो दारुण्यमानम् आयामो दारुणता उच्चि करी शब्दस्य आक्षेप भाष्य ऐता उसके बाद क्षेपसाधकभाष्यम् mm -hmm. एतत् अपि अनेकैकान्तिकम् mm -hmm. सिद्धि महाप्राणस्य सर्वनीचैः उस्के बाद् वार्तिकम् mm -hmm. सिद्धम् तु समानप्रक्रमवचनात् उसका भाष्यम है सिद्धम ये कथम समान ये प्रक्रम ये प्रक्रम है वासुदेवन हल, जी ये जो है पूर्व पक्षी और सिद्धांत पक्षी की जो बात कर रहे हैं ये इसमें ये है क्योंकि जब आपको महावास पढ़ाएंगे तब उसमें ज्यादा समझ में आएगा ये पूरा पूर्व पक्षी आक्षेप इत्यादि करके अंतिम में यही निर्णय किया गया है कि ऊर्ध भाग निष्पन्नोच उदाहरण क्या बोलते सॉरी मैंने क्या बताया था उदात का लक्ष्य क्या बताया था महावाषिका उठ आयाम आयाम उदारुण्य मनुता खेती उच्च करानी शब्द से यह सिद्धांत है ये तर्क वितर्क करते करते करते अंतिम में सिद्धांत हो गया है ये कितने नंबर पेज पे है मैं तो अभी निकाला हूं वैसे उच्च उदाता सूत्र निकाला हूँ महावास का परंतु कहां पर है ये ए, हाँ ये है एवं तरी लक्षण करते आयामो दारुण्यम अनुताख से उच्च शब्द से आयामो गात्रा नाम निग्रह दारुण्यम स्वरस्य दारुणता रक्षता अनुताखा कंठस समृद्धता उच्चे कराणी शब्द अनुभव सर्गो मार्दवीचे कराणी शब्द से अनुभव सर्गो गात्रा शिथिलता मार्दव स्वर से मृदता श्रहता उत्ता कंठे कराणी शब्द तो ये जो है ओ, ये ओ, है इसमें। भी बता रहे है न हु, फिर आगे जो करे कि आक्षेप साधक वास्यम। वास्म एत अनेकिकम यद अल्प प्राण से सर्वोच्च ही तद ही से सर्व, सर्व नीचे ही तो ये जो है ऐसे करते करते करते ये जो कहा है लक्षण हम ये सैद्धांतिक है जब आगे पढ़ते जायेंगे करते जाएंगे उच्च उदात्ता जब हम उस समय महाभाष के समय होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यही वास्तव में आ, क्या बोलते हैं उदात का लक्षण है क्योंकि जो है पाणनीय शिक्षा भी जो आप आगे पढ़ेंगे पिछले बार भी बताया था तो पाणीनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनी जी जो उदात का लक्षण करते हैं। वो उदात का लक्षण करते है की तर यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो बहती तदा गात्रा निग्रह कंठ बिल से चालपत्व स्वर से च वायु तीव्र गति आचक्षते ऐसा कह रहे हैं महर्षि महर्षि पाणिनी जी अपने शिक्षा ग्रंथ में पाननीय जो शिक्षा है सूत्र सूत्रात्मक जो पाननीय शिक्षा है उसमें उदात का लक्षण कर रहे हैं तो ये जो उदात का लक्षण है कि बोल रहे हैं की वर्णों के उच्चारण में जब सभी अंगों के प्रयत्न जो है अंग पांगों के प्रयत्न जब अधिक होता है प्रयत्न जब अधिक होता है तब जो है शरीर का निग्रह हो जाता शरीर कड़ा हो जाता है और कंठ का जो बिल है स्वर यंत्र जो मुख है अल्प हो जाता है वह सिकुड़ जाता है और स्वर जो है वह रुक्षता हो जाती है उसके अंदर पैदा हो जाती है क्योंकि वायु के तीव्र गति होने से और उसको उदातक कहते हैं तो यहां पर जो महर्षि जी जो उदात का लक्षण किया है या आगे अनुदात का लक्षण किया कि यदा मंद प्रयत्नोवती तदा गात्र प्रसन्न कंठविल च महत्वम स्वर से च वायुर्मंदता बवती तम अनुदात आचक्षते ये जो अनुदात का लक्षण किया और महाभाष्य कार ने जो वहाँ पर वार्ती मन बोलते एवं तरह लक्षणम करीष्यते ये जो किया दोनों एक ही चीज कह रहे हैं वो अपनी भाषा में वहां पर कह रहे हैं यहाँ पर महर्षि पाणिनी जी अपनी भाषा में सूत्र के रूप में लिख रहे हैं तो इनका उनका दोनों का एक ही है दोनों में अंतर नहीं है वो तो फिर आक्षेप कह रहे हैं आक्षेप जो मैंने वो आक्षेप जो किया उसको बाधित करने वाला भाषा है और पीछे जो आक्षेप किए हैं ये जो है ऐसे उच्च मैने बोलते उच्च नीचस्य नीचित अप्रसिद्धि वो जो किया था आक्षेप वार्तिक भाष्य है तो उस आक्षेप वार्तिक का आक्षेप बाधक भाष्य था आयामो दारूण फिर जो है आगे आक्षेप साधक अर्थात वो जो ऊपर है उस वार्तिक का उच्च पर जो वार्तिक है उस वार्तिक को सिद्ध करने वाला भाष्य फिर कर रहे हैं फिर जो है समाधान वार्तिक कर रहे हैं कि सिद्धम तुषवान प्रक्रम वचना करके फिर जो बस ये क्रमा तो उड़ह कंठ सीरह इतिदा वक्तव्यम इति वक्तव्यम तो ये जो कह करके जो कहना चाह रहे हैं तो वो जो कहा कि ये लक्षण करेंगे उसका आक्षेप जो किया था पीछे उसका बाद के लिए किया फिर आक्षेप का सिद्ध करने वाला किया फिर जो है उससे सिद्ध नहीं हुआ तो फिर समाधान आगे कर रहे आयामो दारू निमता खसे यह सैद्धांतिक वचन है ये तो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये पूर्व पक्षी का कथन है ये सिद्धांत पक्षी का कथन है ऐसे करते करते अंतिम निर्णय हो जाएगा तो ये निर्णित है ये मतलब ये किसी दूसरे मतलब वैसे ही शंका में ही महर्षि पाणिनिय पतंजल ने, ने छोड़ नहीं दिया सैद्धांतिक वचन है ये तो और यहां पर मैंने जो आपको उदात का लक्षण या अनुदात का लक्षण जो बताया ये महर्षि पाणिनी जी का तो सबसे बड़ा तो प्रमाण हमारे महर्षि पाणिनी जी है और महर्षि पाणिनी जी का जो पाणनीय शिक्षा है ये सूत्र सूत्रात्मक रूप में तो ये इसमें सीधे सूत्र में बता ही दिए है शरीर में कठोरपन आ जाएगा कंठ जो है सिकुड़ जाएगा अल्प हो जाएगा और स्वर में रुक्षता पैदा हो जाएगी इत्यादि इत्यादि समझे अच्छा जी हाँ तो हमारे दृष्टि में हालाकि ये धृष्टता होगी ये जो है ये धृष्टता हो जाएगी क्योंकि हम उनको भट्ट दीक्षित का भी सम्मान करते हैं परंतु यह है कि कुछ धृष्टता करनी होती है आ, यदि जहां पर सिद्धांत की हानि हो रही हो तो ये महाभाष्य और महर्षि पाणिनी जी इनके सिद्धांत से विरुद्ध की कल्पना उन्होंने किया है तो, तो इस पर और गहन विचार होना चाहिए इस पर और आप विचार कीजिए कीजिए मैंने उसमें बोला भी था कि कि आप जो है इनसे उनसे उनसे विचार पूछिए ये ध्वनि मे लोच ले का है ध्वनि में लोच लाने ले कल कल्पना के दो स्थान को दो भाग करो पहले वाले भाग में ये करो आगे वाले भाग में ये करो ये कल्पना है और कुछ नहीं है मैंने अंधेरे में लाठी मारने का मारना है कि अंधकार में जहाँ लाठी लग जाए बस लग गया किसी के ऊपर तो ठीक है नहीं लगा तो नहीं लगा तो इस तरीके की बात है अस्तु चलिए और यदि इस पर कोई बात करनी है बातचीत करनी है नहीं तो नहीं तो हाँ चलिए हाँ आगे, आगे चले जी I, um, yeah i am acharya ji ha boli i am very happy you are spending a lot of time on the details because many people think they understand this swaras but they don't that the sabha hindi mein boliye main angrezi mein llp pe hu aur <laughs> seekhne ka prayas kar raha hu aapka baat main thoda <laughs> thoda samjha parantu yeah, hindi uh, mein kya kya kya kya karna cha rahe hain आप जो सारे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बाचीत बहु अस्तु संस्कृत में लाते नहीं नहीं मेरा ये मेरा स्वाभाी है जा हा हा गुरुजी है स्वामी रामदेव गुरु जी, राम जी का सु स्वामी रामदेव जी के गुरुजी गुरु, गुरु भाई हैं। को तो बड़े है य स्वामी रमेव मुरु यह है कि बे यही है तो लौकिक भाषा मे स्वीशता उ है न इ शङ्का बोलता वैसे उदा बोलते भूल गुदा भाषा मे बोला जाता है य स्वी आचार्य प्रद्युम् औरप्रदुम् गुरुजी आचार्य विश्वदे विष्णुदे मे पढा विष्णुदेव काशी का पढा है सौभाग्यो मे स्वच्छ बात है तो चलिए अब नीचे और पढ़ा रहा है नीचे और में भी ऐसे ही है बस नीचे ही अव्यपद है अनुदाता प्रथमा विभक्ति एक वचन है और नीचे का भी मतलब यहां पर धीरे से बोलने का नाम मतलब जो है धीरे जोर से ध्वनि करना नीचे से बोलना तो नीचे का मतलब यहाँ पर वही उसमें लोच लाने की बात है वाणी में ध्वनि में लोच लाने की बात है उसमें परिवर्तन लाने की बात है तो उर्द ध्वनि और नीचे स्वर यहां पर देखिये महर्जान जी ने क्या किया अब महर्षि दयानंद जी और भटो जी दीक्षित या अन्य जितने भी हैं व्याख्या कार्य जैसे प्रदीप हैं उद्योत हैं उन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए इन लोगों ने उच्च को अधिकरण प्रधान मान कर स्थान विशेष माना महर्षिन्दी स्थान विशेष नैर उदा महर्षि व्याख्यानि उदा वेरि छोटे से में बोलते है कि गागर में सागर यहां पर उच्च से स्थान विशेष मान करके ध्वनि विशेष मानता है ये उच्च ध्वनि का विशेषण है जिसको बाल मधुरमाकार ने भी कहा फिर बाद में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया पथ भ्रष्ट मतलब जो है पदच्युत हो गया कहते कहते कहते अपने जो है भट्टोजी दीक्षित की व्याख्या में उसको भूल गया फिर पीछे वाली प्रतिज्ञिया को तो यहाँ पर उच्च ही यहाँ पर ऊर्धनिचे माने निम्न ध्वनि न नीचे स्थान जो तालवादिशु भागपन्न अनुदा जो कहा वो महाभास से विरुद्ध है यहां पर इसलिए महाजन जी नीचे स्वर से माने नीचे ध्वनि से स्वर माने ध्वनि नीचे स्वर से जो अनुदात बोला जाता है तो सबकी हमने व्याख्या कर दी है यहाँ पर आ, बस ये बोल भी दिया था और महर्षि पतंजलि जी जो कहते हैं आ, कि किसको कहते हैं बोलते अनबोरता खसि नीचे करानी शब्द यहां पर शब्द से है गलत छपा हुआ है तो शब्द तो स्वयं ये इसकी व्याख्या भी करते हैं महर्षि पतंजलि जी भगवान पतंजलि जी कि अनुभव अनुभव सर्गह मैने गात्रा नाम शिथिलता मैने जिसके उच्चारण करने में जिन अनुदात वर्ण के उच्चारण करने में जिनके उच्चारण करने में शरीर में शिथिलता हो जाए ढीला हो जाए और मारदबं का अर्थ कर रहे हैं कि स्वर से स्वर में मीठापन आ जाए स्निग्धता आ जाए और उरुता खस्य कर रहे हैं महत्ता कंठस्य और कंठ की महत्ता हो जाए कंठ का विस्तार हो जाए कंठ खुल जाए इतनी नीचे करानी शब्द से ये जो अच जो शब्द है उसका ये नीचे करने अनुदात संजक है ये कहना चाह रहे हैं यहां पर और इसी बात को जैसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा तो ये तो महर्षि पाणिनी जी की व्या करते हैं तो महर्षि पाणिनी जी ने अनुदात का लक्षण किया यदा मंद प्रयत्नो भवति जब प्रयत्न मंद होता है अंग प्रत्यंग अंग उपांग का जो प्रयत्न है जब मंद होता है तब क्या होता है शरीर में तदा गात्रा नाम प्रसन्नत्वम तब शरीर में हर्षत्व होता है शरीर में विकासता होती है शरीर में क्या बोलते हैं कि शरीर में शिथिलता हो जाती है प्रसन्नत्व का अर्थ यहां पर शिथिलता है और कंठ बिल च महत्व और कंठ का जो बिल है कंठ स्वर यंत्र जो है स्वर यंत्र जो मुख है उस का महत्व माना वह विस्तृत हो जाता है वह फैल जाता है वह विकसित हो जाता है और स्वर से च वायुर्मंद गति स्निग्धता और स्वर जो है ध्वनि जो है स्वर जो है उस स्निग्धता आ जाती है मीठा बना जाता है क्यों वायु मंद गति वायु के मंद गति होने के कारण तम अनुदात मचक्ष उसको अनुदात कहते हैं इसी इतने बात को जो है नीचे अनुदाता हमें ये बात बता रहा है तो महर्षि पाणिनी जी ने यहाँ नीचे न कहा तो उस भावना से कहा जो उन्होंने पाणनीय शिक्षा में बताया है जो की आगे फिर पढ़ाऊंगा आगे जब अष्टम प्रकरण में है आठवा अध्याय में तो आचार्य जी एक बार फिर से रिपीट करे यदा मंदो प्रयत्न तदा मंद तदात्र प्रसन्न ठीक है कंठ बिल च महत्व स्वर से च वायु स्वर च वायोर्मंद मंद स्वर से चायोर्मंद चा, गतिनिग्धता स्निग्धता स्निग्धता मान मधुरता मीठापन स्निग्धता तम अनुदातम आचक्षते आचार्य लोग उसको अनुदात कहते हैं लिख लिया हाँ. और महाभाष्यकार का भी आप लिख सकते हैं कि अनुभव सर्गो मार्दव मुता खस्येती या मारदवम कमा कर दीजिए अनुव सर्गो उरुता उख्येती नीच करानी शब्द तो अन्वसर्ग का मतलब है गात्रा नाम शिथिलता या गात्रा नाम जिसको यहां पर गात्रा नाम प्रसन्नत्व कहा उसी को यहां पर कहें गात्रा नाम शिथिलता गात्र कहते हैं शरीर के अवयव को प्रत्येक अवयव का नाम गात्र है तो गात्रों की जो शिथिलता है गातों की गात्रों की जो प्रसन्नता है गात्रों की जो हर्षत्व है हर्षता है ये जब होता है जिसको चारण करने में और मारधवम का अर्थ है स्वरस्य से मृदुता मारदवम का अर्थ है स्वर मृदुता स्वर की मृदुता स्वर के मीठापन अर्थात स्वर से मृदुता मान मृदुता का मतलब हुआ स्निग्धता जिसको यहां पर तो क्यों होती है तो उसमें हेतु है कि वायु के मंद गति होने से तो उसको आचार्य लोग अनुदात कहते हैं समझ गए जी अब जो है आगे है समाहर स्वरित इसमें किसी की शंका तो नहीं है ना आगे चलें चले समाहरित समाह प्रथमा विभक्ति एक वचन है और स्वरित या भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो समाह समाह में सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग है हृद धातु है घई प्रत्यय है तो समाह का अर्थ है समाहरणम समाह ये भाव साधन है ये समाह माने समूह समाह का मतलब क्या है जीह समूह समूह का नाम स्वरित है समूह जो है स्वरित है तो अब प्रश्न हुआ कि कस्य समूह कस्य समाहत संजो भवती प्रश्न यह हुआ आवास्कार कहते हैं कि कस्य समाहत संजो भवती किसका समाहार स्वरित संजक होता है तो so, उत्तर है कि ऊपर जो है उदात और अनुदात जिसकी संज्ञा है जिस अच्छ के उदात्त और अनुदात का जो समाहार है उदात्त अच्छ और अनुदात अच्छ का जो समाहार है उदात स्वर और अनुदात स्वरों का जो समाहार है उसका नाम स्वरित है इसी बात को महर्षि पाणिनी जी शिक्षा पाणनीय शिक्षा में लिखते हैं कि उदात्ता अनुदात सन्निकर्षात स्वरित इति ऐसा कह रहे हैं ये सूत्र उदात और अनुदात के सन्निकर्ष से सन्निकर्ष मान संबंध उदात जो स्वर है और अनुदात जो स्वर है उसके संबंध से स्वरित होता है दोनों मिला हुआ रहता है इसी बात को महर्ष्यान जी कह रहे हैं कि उदात और अनुदात स्वरों को मिलाकर बोलना स्वरित कहता है तो उदात्त जो अच और अनुदात जो अच मे मिला करके बोलिए तो बोलना तो ध्वनि होगा ना इसलिए बोलना अर्थ कर रहे हैं यहां पर महर्ष्यान जी की यह भी स्वरित भी जो है ये ये उदात अनुदात स्वरित जो है अच जो है यह ध्वनि में आएगा तो ये कह रहे हैं कि उदात और अनुदात स्वरों को मिलाकर बोलना स्वरित कहता है तो अब इसमें कितना भाग उदात है कितना भाग अनुदात है इत्यादि अष्टाध्याय का विषय है कि तत् आदित्य उदात मर्धर स्वम इत्यादि सूत्र है इसमें कितना भाग उदात्ता है कितना भाग अनुदात है तो आइए अब जो है ऐसे ही स्वर के जो तीन भेद हैं गुण के उदात्ता आदि भी जो गुण है उस उदात सात प्रकार के स्वर हुए उसमें उदातर अनुदातर स्वरित जो उदाता और एक श्रुति ये सब मतलब जो है सब है वैसे इसमें तीन ही मुख्य तीन ही है तीन ही का आगे भेद है फिर एक एक होता है तो फिर आगे जो भेद होगा उस पर हम आपको बताएंगे एक का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी स्वर न हो न उदात न अनुदात न स्वरित एक ही तरीके का हो दो तरीके की इसमें व्याख्या है विद्वानों की एक तो ये हुआ कि वह उदात अनुदात स्वरित से जो परे हो रहित हो एक जैसा ही सुनाई दे एकाश्रुति श्रवनम ये कि कोई भी एक ही तरीके का सुनाई दे चाहे उदात या उदात अनुदात या अनुदात या स्वरित स्वरित इत्यादि दो तरीके की विद्वान व्याख्या करते हैं तो ऐसे ही जो है के और भी भेद है लघु और गुरु गुण कधार हस्व लघु हस्व अक्षर का न लघु है ह्रस्व अक्षर का नाम है क्याी लघु हस्व अक्षरम् लघु संयमस्या हस्व अक्षर का न लघु है और साथ साथ इसी के नीचे सूत्र है दीर्घम च अष्टाध्याय क्रम में सॉरी बोलते हैं संयोगी गुरु है दसवा नंबर ये सूत्र है संयोगी गुरु ग्यारह मा है और दीर्घम च बारह है तो हस्व लघु हस्व अक्षर का नाम गुरु लघु है और हस्व अक्षर का नाम गुरु भी है कब संयोग जब संयोग पड़े हो तब संयोग का मतलब क्या है हलो नंतरा संयोग अनंतरा हल हलह हा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है अनंतरा प्रथम बहुवचन है संयोग प्रथम विभक्ति एक है तो अर्थ होगा की अनंतरा मने नम व्यवधानम ये शाम ते अनंतरा जिन हलो के बीच में व्यवधान न हो तो का, किसका होता है अप से, अपने से भिन्न जाति का ही होता है। तो हल से भिन्न जाति क्या होगया अच जाति एक हल जाति अच से भिन्न जाति हल है हल से भिन् जाति अच है यहा है जन हलो बीच मे व्यवधान न हो अर्थात् अचो क्यवधान न हो तो अनंतरा हल हलों के बीच मे हल कच का व्यवधान न संग है इसी को अपनी भाषा बहु अजभिता हल प्रयोग संय स्यात् अजभि अवता अचो से जो अव्यत हल है का संयोग है ये उलित थे, थे, बहुत अच्छा अर्थ किया। कि जो है कि तो ूत्र बहु अर्थी अवहिता संयोग है जो तो वो जो संयोग परे होगा तो तब जो पूर्व में पूर्व में पूर्व जो होगा, उसका नाम गुरु हो जाए, उसका नाम गुरुग्रे न दा संयोग हैके न देच मे करी संयोग पर नाम गुरु हो गया, इसलिए इंद्रह, इन्द्रो लंबा गुरु की तरह लम्बा होगा वह उच्चारण कार् कास्न मे भी ऐसे कार् कार्सिन्य में आ जो है वह दीर्घम से उसका गुरु है ही अः ऐसे ही विप्रह यहाँ पर महाजन विप्रह का उदाहरण दे रहे हैं की विप्रह में यहाँ पर जो पर रो है संयोग है तो पर संयोग परे है तो ई की जो है गुरु संज्ञा हो गई ऐसे ही ह्रस्व स्वयं अपने आप में ले लेंगे तो हे न र असव का संयोग परे है तो रकार अकार उत्पत्ति आकार की गुरु संज्ञा हो जाती है इसलिए तो ऐसे ही दीर्घम च बोल दीर्घ जो है दीर्घ का नाम भी गुरु है दीर्घम चाक्षर गुरु संयम सीर्घ जो अक्षर है उसका नाम गुरु है और हलवम साय किसका नाम है संयुग हमने आपको बता ही दिया तो स्वर का जो भेद हो गया एक तो हुआ काल पर पर जो हुआ काल के कधार प्रमाणारुण लघु गुरु गुण कुटो स्वेद तीन ओर सा तु सा दश ए ग्राह ए बाह बार भेद हो गए स्वर और उसका विशेष जो विस्तृत व्याख्या होगी हम आगे बताएंगे जब वो प्रकरण प्रकर, आएगा अब समय हो गया है आप को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते आपके सहयोग और सहयोग होने पर रस्व गुरु गुरु प्रकार का होता है तो उसमें उच्चारण क्या दीर्घ हा हा हा है है कुछ आता दिन नही बोलेगे तु उच्चारणीकीगा हा दीर्घ कीता हा दीर्घ नहता जे इन्द्र इन्द्रो कते है इ लम्बा खितािचता अग्निहि तो गौ न बाद में है तो अमे लंबा खिंचा हुआ की नहीं हुआ हुआ नी तो गुरु नाम क्यों दिया जाए लघु और गुरु नाम क्यों दिया जाता है यानी जो गुरु के गुरु रस्व गुरु के उच्चारण का समय इतना लंबा नहीं होता जितना देर का होता है लेकिन आ, थोड़ा, थोड़ा वो, वो उतना नहीं होता परंतु होता है वो तो लो उसमें ध्वनि है अन्तर आ की तरह तो नहीं आएगा उच्चारण है।, है। गुरु तो, लंबा तो गुरु हो ही गया का भूर का गु है संयोग परिस्व का नाम भी गुरु है शङ्का जी हा आचार्य जी बोलि बोलिए बोलिएना बोलिए वेद मन्त्र ए, ए समझ में आएगा कि उच्चारण कैसा होता है इसमें ऐसी बात है वासुदेवन जी क्योंकि मैं हूँ वहीकरण आई एम ग्रामेरियन तो मैं ग्रामेरियन हूँ तो मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि भाई यदि कोई उच्चारण करता रहेगा स्वर का तो मैं बता दूंगा कि ये उदात है ये अनुदात है ये स्वरित है परन्तु हमने व्याकरण में परिश्रम किया है उसका कैसे उच्चारण किया जाए अलग अलग एक एक करके तो हम आपको उच्चारण बता देंगे उदातन दास स्वरित का परंतु एक साथ जब क्रम में होता है जैसे कोई हारमोनियम जानता है सारे गम पधन सा करता है तो वो उसका अभ्यास किया रहता है तो उसको ज्यादा भले ही हो स्वरित समझे या न समझे स्वर कितने होते हैं सड़ज है ये है वो है वो कुछ समझे या न समझे परंतु वो जिसको अभ्यास किया तो वो उस तरीके से हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा उच्चारण करने में तो ये ज्यादा आपको अच्छा वह जो सस्वर भले ही वो कुछ जानता नहीं हो व्याकरण भले ही कुछ और नहीं हो परंतु जो सस्वर जो पढ़ा हो वो इसका उच्चारण अधिक अच्छा बता सकता है और उसका मैं ये बता सकता हि ये यह ये बोल उदानुदात्तम सूर्ये वह आतारिके मलग अलग ये करके मैं कर्के मे उदात्त बोलेगे यो हर व्यक्ति उदा शान्ति जब आगर भक्ति आग्व भक्ति जती में होता है और जब जितने भले मन से ही उपासना जब कर रहे हैं और ईश्वर भक्ति में जब उनसे अः कुछ मांगने की बात कर रहे हैं तो सब अनुदात में है उस में शरीर की शादी की जो स्थिति होती है और जितने भी उनके साथ ईश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं उत्साह वाली बात कर रहे हैं उनसे मैने जैसे एक पिता मन एक पुत्र जो है पिता से कुछ मांगने का अधिकारी होता है इस तरीके से फिर जब ये करता है तो वो सब उदात्त में उच्चारण हो जाता है तो वो ब, हर व्यक्ति उदात्म शोहित का उच्चारण करता है परंतु उस क्रम से मुझे नहीं आता है जैसे वेद मंत्र में वो दक्षिण भारत वाले लोग आप लोग ज्यादा इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप आ, आप लोगों में सबसे बड़ी बल, बात है कि परमात्मा की कृपा रही की आप लोगों ने उसको बचा करके रखा आप लोगों का मतलब है की आपके क्षेत्र में जो भी ब्राह्मण है जो कुछ भी थोड़ा मोटा मतलब जो भी वो सस्वर वाले जानते वो उनका सबसे अच्छा मुझे लगता है क्यूँकी वो उत्तर भारत में है यानी कहीं उत्तर भारत में नहीं है परंतु उत्तर भारत में से अच्छा है दक्षिण भारत में इस मामले में अच्छा जी हाँ जी बात करिए हमको ये मालूम नहीं था की हम यही समझ में रहे थे इसकी हम मुझे मुझे समझ में नहीं आता है कैसे बताओ कि उे जि उदाहरण नमस्ते, हो गया। तो नम, आ, नमस्ते तो देव दत्त यो उदा देव दत्त ओ देव दत्त अभि मे उदात्त किया ओ देवदत्त पूरे शरीर कड़ा हो गया तो ये जो है इस तरीके से मैं तो उदात्त होता है परंतु वो मंत्र में मैंने नहीं सीखा हुआ है वाक्य में, में बता दूंगा जब मैं वाक्य बोलूंगा वाक्य में बता दूंगा वाक्य में मैं उदात का भी उच्चारण कर लूंगा अनुदात का भी उच्चारण कर लूंगा का भी उच्चारण कर लूंगा परंतु मंत्र में मैंने नहीं सीखा है क्योंकि वह अलग ही विषय है तो इसलिए वो मंत्र का मुझे नहीं आता है नमस्ते, नीचे उसके अंदर में नमस्ते उसी को में भी बोल सकते हैं नमस्ते बोल सकते हैं यह है परन्तु ये है दे होगा वाक्य है कि नमस्ते में जो है ए जो है कि दीर्घ हैकाघ गुरु हो है और फिर वह उदात में हुआ या अनुदात वो क्रम में जैसे आपके मन में भाव है उसका आधार पर यह होता है तो कुछ तो एक फिक्स ही है कि वो वैसा ही उच्चारण किया जाएगा तो उस पर हम आगे फिर विचार करेंगे समय हो गया है अच्छा जी हाँ तो अभी मंत्र पाठ करते है ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में अवशिष्यतेम शांति नमस्ते <tose> <tose> <Namaste. Namaste. tose>